श्री गीता, सांकर भाष्य अध्याय अठारह त्र अभाव जायम प्राग उत्पत्तेह शाण विषाण कल्पह समवाय समवायी निमित्ताख्य कारण अपेक्ष जायते इति। अर्थात यह मानना हुआ कि उत्पन्न होने वाला अभाव उत्पत्ति से पहले शश सिंह की भांति सर्वथा असत् होता है समवाय असमवायी और निमित्त नामक तीन कारणों की सहायता से उत्पन्न होता है न एवं अभाव उत्पद्यते कारण वेक्षतें शख्यम वक्त असताम शश विषाण आदिना आदर्शना परंतु अभाव इस प्रकार उत्पन्न होता है अथवा कारण की अपेक्षा रखता है यह कहना नहीं बनता क्योंकि खरगोश के सिंह आदि असत वस्तुओं में ऐसा नहीं देखा जाता भावात्मका चेद घटादय उत्प्यमान किंचित अभिव्यक्ति मात्र कारणम अपेक्षा उत्पद्यन्ते इति सक्यम प्रतिपत्ति हाँ यदि यह माना जाए कि उत्पन्न होने वाले घटादि भावरूप है और वे अभिव्यक्ति के किसी कारण की सहायता से उत्पन्न होते हैं तो यह माना जा सकता है किं च सद्भाव सत्भाव न क्वचि प्रमाण प्रमेय व्यवहारे विश्वासह कसि सैत् सद सद एवं असद असद एवं निश्चयानुपत्ते है तथा असत का सत और सत का असत होना मान लेने पर तो किसी का प्रमाण प्रमेय व्यवहार में कहीं विश्वास ही नहीं रहेगा क्योंकि ऐसा मान लेने से फिर यह निश्चय नहीं होगा कि सत सत ही है और असत असत ही है किं च उत्पद्य कादेह द्रव्यस्य स्वकारण सत्ता संबंधम असत आहु स्वकारण असत्प्चा स्वणव्यापारपेक्ष्य स्वण परमाणु सत्य चवाय लक्षणेन संबंधेन संबद्धते संबद्यते कारण संवेत सदवती इसके सिवा वे उत्पन्न होता है इस वाक्य से दैणुक आदि द्रव्य का अपने कारण और सत्ता से संबंध होना बतलाते हैं अर्थात उत्पत्ति से पहले कार्य असत होता है फिर अपने कारण के व्यापार की अपेक्षा से सहायता से अपने कारण रूप परमाणुओं से और सत्ता से समवाय रूप संबंध के द्वारा संगठित हो जाता है और संगठित होकर कारण से मिलकर सत हो जाता है तथ्र वक्तव्य कथम असतः सत कारण भवे संबंधो व कनचित नहीं ही पुत्रस्य से सत्ता संबंधों व वा कारणम वा केनचित प्रमाणतः कल्पयतुम सक्यम इस पर उनको बतलाना चाहिए कि असत का कारण सत कैसे हो सकता है और असत का किसी के साथ संबंध भी कैसे हो सकता है क्योंकि बंध्या पुत्र की सत्ता उसका किसी सत पदार्थ के साथ संबंध अथवा उसका कारण किसी के भी द्वारा प्रमाण पूर्वक सिद्ध नहीं किया जा सकता ननु है नैशेक अभाव संबंध कल कलप्य द्वैणुकादीना ही दव्याण लक्षण संबंध सता में उच्यते पूर्वपक्ष मतवादी अभाव का संबंध नहीं मानते वे तो भावूपुण्द्वैणुक आदि द्रव्यों का ही अपने कारण के साथ रूप संबंध बतलाते हैं ना, संबंधात प्राग नबंधा प्राग्वानभ्युपगमान नी वैशेक कुलाल व्यापारात दंड प्राग दंडचक्रादी व्यापारा इच्छते न मृद एव घटाद्याकार प्राप्तिम इच्छन्ति ततः तत असत एव संबंधः पारिशेष्यादवती उत्तर पक्ष यह बात नहीं है क्योंकि उनके मत में कार्य कारण का संबंध होने से पहले कार्य की सत्ता नहीं मानी गई अर्थात वैशेषिक मतावलंबी कुम्हार और दंड चक्र आदि की क्रिया आरंभ होने से पहले घट आदि का अस्तित्व नहीं मानते और यह भी नहीं मानते कि मिट्टी को ही घट आदि के आकार की प्राप्ति हुई है इसलिए अंत में असत का ही संबंध मानना सिद्ध होता है ननु असतः अपि समवाय लक्षण संबंधो न विरुद्ध असत का भी समवाय रूप संबंध होना विरुद्ध नहीं है न ना, वंध्यापुत्रादि नाम आदर्शनाथ उत्तर यह कहना ठीक नहीं क्योंकि वंध्यापुत्र आदि का किसी के साथ संबंध नहीं हो देखा जाता घटादे एव प्राग्भाव स्वकारण संबंधो भवती, न बंध्या अभाव से तोल्ये अभी इतनी विशेषा अभाव से वक्तव्य अभाव की समानता होने पर भी यदि कहो कि घटादि के प्राग भाव का ही अपने कारण के साथ संबंध होता है बंध्या पुत्रादि के अभाव का नहीं तो इनके अभावों का भेद बतलाना चाहिए एकस्य अभावो एक अवयो अर्व अव प्रध्वंसा इतरेतरा अंता लक्ष्य लक्षणो तो न केनचित विशेष दर्शं शक्यः एक का अभाव दो का अभाव सब का अव प्राग्भाव प्रध्वंसा भाव, अोन अत्यंत अत्यता इन लक्षणों से कोई भी अभाव की विशेषता नहीं दिखला सकता असति च विशेषे आपद्यते संबद्ध्यते प्राग्भाव कुलालाट कपालाख्येन आपद्य संबध्यते कपलाख्य सर्व्यवहार चलती न तो घट से प्रध्वंसा भाव अभावत्वे सति अभाव सती अभी प्रध्वंसाभा न क्विद्द्यवहारेणुूकादी द्रव्याख्य उत्पत्ति व्यवहारा एकज्वाशेषा अत्यंत प्रध्वंसा फिर किसी प्रकार की विशेषता न होते हुए भी यह कहना कि घट का प्रागभाव ही कुम्हार आदि के द्वारा घट भाव को प्राप्त होता है तथा उसका कपाल नामक अपने कारण रूप भाव से संबंध होता है और वह सब व्यवहार के योग्य भी होता है परंतु उसी घट का जो प्रध्वंसा भाव है वह अभावत्व में समान होने पर भी संबंधित नहीं होता इस तरह प्रध्वंसादि अभावों को किसी भी अवस्था में व्यवहार के योग्य न मानना और केवल द्वगुण दयुण आदि द्रव्य नामक प्राग भाव को ही उत्पत्ति आदि व्यवहार के योग्य मानना असमंजस रूप ही है क्योंकि भाव और भाव के समान ही प्राग भाव का भी अभावत्व है उसमें कोई विशेषता नहीं है ननु न नस्मा से भावापत्तिच्य है पूर्वपक्ष हमने प्राग्भा का भाव रूप होना नहीं बदलाया है भावस्य भाव सेर्वापत्ति यहाट से घटापत्ति पटसेपत्ति अभापत्तिवद प्रमाण विरुद्ध उत्तरपक्ष तब तो तुमने भाव का ही भाव रूप हो जाना कहा है जैसे घट का घट रूप हो जाना वस्त्र का वस्त्र रूप हो जाना परन्तु यह भी अभाव के भाव रूप होने की भांति ही प्रमाण विरुद्ध है अपि सांख्य से अभी यह परिणामपक्ष है सभी विनाशांगी विनाशांगीकरणाद वैशेषिक पक्षाद न विशिष्यते सांख्यमतावलंबियों का जो परिणामवाद है उसमें अपूर्व धर्म की उत्पत्ति और विनाश स्वीकार किया जाने के कारण वह भी इस विषय में वैशेषिक मत से कुछ विशेषता नहीं रखता अभिव्यक्ति तिरोभांगीकरणे अपि, अभिव्यक्ति तिरो भावो विद्यमान विद्यमानूपणे पूर्ववद प्रमाण विरोधा है अभिव्यक्ति प्रकट होना और तिररोभाव छिप जाना स्वीकार करने से भी अभिव्यक्ति और तिरोभाव की विद्यमानता और अविद्यमानता का निरूपण करने में पहले की भांति ही प्रमाण से विरोध होगा एतेन कारण से एवं संस्थानम उत्पत्तियादि अपि प्रत्युक्तम इस विवेचन से कारण का कार्य रूप में स्थित होना ही उत्पत्ति आदि है ऐसा निरूपण करने वाले मत का भी खंडन हो जाता है सद एकम एवा वस्तु अविद्या उत्पत्ति विनाशादि एककम नटवद अनेकधा विनाशादिधर्मद इति दिकलतेद भागवतम मत उक्तम इन सब मतों का खंडन हो जाने पर अंत में यही सिद्ध होता है कि एक ही सत्य तत्व आत्मा अविद्या अविद्याट की भांति उत्पत्ति विनाश आदि धर्मों से अनेक रूप में कल्पित होता है नास विद्य भाव श्लोके प्रत्य सत् प्रत्यय अभिव्यचारादिव्यचारा च इति यही भगवान का अभिप्राय नासतो विद्यते भाव इस श्लोक में बतलाया गया है क्योंकि सत सत्प्रत्यय का व्यविचार नहीं होता और अन्य असत असत्त्यों का व्यविचार होता है अतः सत्य एकमात्र तत्व है कथम तरह ही अविक्रियत्वे अविक्रिय अचेतः त्यागो न उपपद्यते इति पूर्वक यदि भगवान के मत में आत्मा निर्विकार है तो वे कैसे कहते हैं कि अशेषतः कर्मों का त्याग नहीं हो सकता यदि वस्तुभूता गुणा यदि वा अविद्या कलता तर्म तथा आत्मनि अविद्याध्यात अविद्वान् नशि क्षणमतः त्यक्त शक्नोती उत उत्तरपक्ष शरीर इंद्रियादिप गुण चाहे सत्यवस्तु हो चाहे अविद्यालित हो जब कर्म उन्हीं का धर्म है तब आत्मा में तो वह अविद्या धारोपित ही है इस कारण कोई भी अज्ञानी अशेषतः कर्मों का त्याग क्षण भर भी नहीं कर सकता यह कहा गया है विद्वां तो न विद्वान तो पुनः विद्या अविद्यांवृत्तायां शक्नों एवं अशेषतः कर्म परत्यक्त अविद्याध्यात शेषापत् है परंतु विद्या द्वारा अविद्या अविद्यावृत्त हो जाने पर ज्ञानी तो कर्मों का अशेषतः त्याग कर ही सकता है क्योंकि अविद्या नष्ट होने के उपरांत अविद्या से अध्यारोपित वस्तु का अंश बाक़ी नहीं रह सकता नहीं, ही तय तयमि मृत दृष्टिया अधारोपित द्विचंद्रादे तिरापगमें ति शेष अवतिषे यह प्रत्यक्ष ही है कि तिमिर रोग से विकृत हुई दृष्टि द्वारा अध्यारोपित दो चंद्रमा आदि का कुछ भी अंश तिर रोग नष्ट हो जाने पर शेष नहीं रहता एवं चति इदम वचनम उपपन्नम सर्वकर्माणी मनसा इत्यादि स्वे स्वे कर्मण्य भीरतः संसिधि लभते नर स्वकर्मणात्मभ्यर्च सिद्धिम विंदती मानव इतिहा सूत्रांग सबकर्मों को मन से छोड़कर इत्यादि कथन ठीक ही है तथा अपने अपने कर्मों में लगे हुए मनुष्य संसिद्धि को प्राप्त होते हैं मनुष्य अपने कर्मों से उसकी पूजा करके सिद्धि प्राप्त करता है ये कथन भी ठीक है